दोस्तों मेरा नाम है नीलेश मिश्रा कहानियां सुनाता हूं दोस्तों आज की कहानी का नाम है गिरती हुई और इसको लिखा है अनु सिंह ने बहुत सारी बदरंग उदासियों की शाम थी वो नौ बजने को थे ऑफिस करीब करीब खाली हो चुका था एक मेरे ही वर्क स्टेशन पे दिन चढ़ने लगा था फिर से मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता था खाली घर में बस्ते सन्नाटे के साथ शाम गुजारने से अच्छा था ऑफिस में ही सुकून के बहाने तलाश किए जाएं। फिर से कॉफी वेंडिंग मशीन के पास जाके खड़ा हो गया अब तक पी गई अठारह कप कॉफी से शरीर को जितना नुकसान होना था हो गया था एक कप कॉफी और कितना नुकसान पहुंचाती इसलिए फिर से कॉफी का उन्नीसवा मग भर लिया फिर से अपनी कुर्सी पे आके बैठ गया फिर से लैपटॉप से उलझने लगा फेसबुक पे भूले बिस्तर दोस्तों की वॉल्स पर बेवजह अपनी हाजिरी दर्ज कराई बिछड़े हुए महबूब की बंद दीवार खटखटाई ट्विटर पे जाके वर्चुअल दुनिया में चल रही बेमतलब की बातचीत का कोई सिरा पकड़ने की कोशिश की लेकिन उस सब से भी मन उचट गया 9:43 अब तो कॉफी भी खत्म काम भी खत्म और मेरे जाने का बेसब्री से इंतजार करते हुए वॉचमैन का ओवर टाइम भी खत्म अब कोई चारा नहीं था मैंने बेमन से शटडाउन का कमांड दे दिया कंप्यूटर को कंधे पे लैपटॉप लटकाए कुर्सी से उठ गया दो घंटे तक वॉचमैन को रोक के रखने का गिड था शायद इसलिए निकलते हुए पूछ भी लिया तुम्हें कहीं छोड़ दू ब नहीं मोहित सर वॉचमैन ने कहा हम तो बगल में ही रहते हैं पैदल चले जाएंगे आपको तो बहुत दूर जाना है ना बाहर एकदम झमाझम पानी बरस रहा है ट्रैफिक में फंस जाएंगे आज तो आधी रात होगी घर पहुंचते हुए घर पे कौन सा कोई मेरा इंतजार कर रहा है कहना तो यही चाहता था लेकिन कोई बात नहीं कह के सीटी बजाता हुआ बाहर निकल गया 22 लोगों के इस छोटे से दफ्तर में काम करते हुए तीन महीने ही गुजरे थे लेकिन इन दीवारों के साथ इतना वक्त गुजारने लगा था कि लगता था सदियों से यही बैठा हूं सुबह सबसे पहले कार पार्किंग में मेरी गाड़ी ही घुसती थी पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से निकलने वालों में मैं आखिरी होता एक अजनबी शहर में घर नाम की चीज ना हो दोस्तों से दूरी बढ़ा ली हो और एक खूबसूरत रिश्ते के पूरी तरह गिर जाने की मातम पुर्सी चल रही हो तो जिंदगी कुछ ऐसे ही करती है शायद बेमानी बेसब बेमकसद आज की बेमानी शाम को और उदास बनाने के लिए पता नहीं कहाँ से इतनी सारी बारिश आ गई थी कल जिंदगी मुझसे है कह रही तुझो मेरी माने तो चल दीवा सपनों की राहों में तू सारी खुशबुओं को सारी रोशनी को ले ले इन बाहों में तू अब है तू जहाँ दिन रात सारे नए हैं आर जू जवान जज्बात सारे नए हैं रास्ते हैं तेरे वास्ते तो रहेगी बना हूँ मैं तू जिंदगी ने दस्तक पी तो दिल की सब खिड़किया खुल गईं हा खुल गईं होटो तो पे जो जमी थी वो सारी खामोशिया खुल गईं हां घुल गईं कितने लम्हों ने मुझको जैसे हैरा किया कितनी बातों ने दिल को आके है छू लिया चाहते कई है दिल में अब राहते कई है मुझसे कहने को आई पहचाने सारी मुस्कानाने सारी भर लेने का हूं मेरे को बहुत बादलून तो को, को घुटनों तक खींच के वाटर प्रूफ लैपटॉप बैग की छतरी बनाने का ढोंग किया जाए पचास मीटर की वो दूरी तय करने में हीचड़ से लथ पथ था वो तो उनकी घंटी भी कम वक्त ऐसे मौकों पर शोर मचाती है जब उठाने का कोई तरीका ना हो जरूर माँ होगी गैस करना आसान था हर रात नींद की गोली और ब्लड प्रेशर की दवा खाने के ठीक बाद माँ फोन जरूर करती थी जितनी देर में मैं गाड़ी खोल के भीतर जाता उतनी देर में चार मिस्ड कॉल्स थे किसी तरह गाड़ी में बैठ के खुद को सहेजा समेटा शर्ट के बाजुओं से पानी निचोड़ने की नाकाम कोशिश की और दो मिनट लंबी गहरी सांसें लेकर खुद को स्थिर करने के बाद माँ को वापस फोन ऑफिस में होना अभी तक ना हेलो, ना हेलो नमस्ते ना हाल चाल पूछने की भूमिका मां को सीधे पॉइंट पे आ जाने की बीमारी है बस निकल ही रहा था मां टीवी पे देखा कि बारिश हो रही है दिल्ली मां बोली हाँ मां टीवी वालों को तो इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं मिली होगी आज बाढ़ नहीं आई अब तक और मैं ठीक हूँ तुम चिंता मत करना मोहित रितु को फोन किया था आखिर वो सवाल पूछ ही लिया था माँ ने जिसके डर से मैं फोन उठाने से बचता हूं बारिश बहुत हो रही है मां मैं घर पहुंच के फोन करूं ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था मोहित माँ की आवाज में थकान थी नहीं क्या फोन मां अभी कुछ फैसला नहीं ले पाया माँ को कब तक टालता? इसलिए सच कह दिया फैसला मत लो बेटा कोशिश तो करो करूंगा मां यह कह कहके फोन रख दिया मेरी आवाज में बाहर के मौसम का गीलापन उतर आया था और शायद माँ फिर से मेरा कमजोर पड़ जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि आज भी उनकी नींद की गोली काम ना आए फोन रख के थोड़ी देर तक तय नहीं कर पाया कि गाड़ी की विंडशील पर बारिश का धुन था या मेरी आंखों में गुबार था कोई जो भी था सामने देखना मुश्किल हो रहा था मेरे पास के कॉफी शॉप में बैठकर अपने अंदर और बाहर दोनों जगह की बारिशें थमने का इंतजार कर सकता था कोई जल्दी नहीं थी कहीं पहुंचने की लेकिन इस बला के कातिल मौसम में अकेले कॉफी पीना अपने जख्मों को और कुरेदने के बराबर होता और मुझे तो जख्मों पर मरहम लगाने के तरीके ढूंढने थे मां ने कहा था ना कम से कम कोशिश तो करनी ही थी दो <imitation> पंखों को हवा जरा लगने यही भरम सा है बिखरी हुई राहें हजारों राहे हजारो सो। कोई फिर भटकने दो उड़ने दो होने दो हवा जरा सी लागने तो था पुषकने दो पंखो को हवा जरा सी सिलगने दो, दो हवा जरा सिलगने शाह में को दिखाती है दिल दो दो देखो कहाँ पे जाती है उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे उलने दो ओ, जरा सिलग नहीं दो सोया था मुझक दो अंखों को हवा जरा सिलोड़ दो हवा जरा सिलाग भी कमाल की की होती हैं। अपने साथ साथ कई पिछली बारिशों की याद लिए चलती थे लेकिन वो इंटर्न थी और मैं सीनियर मैनेजर इसलिए हमारे बीच बातचीत की कभी कोई वजह बन नहीं पाई उस दिन शाम को घर लौटने के लिए निकला तो इतनी बारिश हो रही थी कि गाड़ी तक भी जाना मुश्किल था मैं दरवाजे के पास खड़े होकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और पता नहीं कहां से एक के बाद एक बाद छींके मारती हुई शिल्पी मेरे बगल में आके खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक सतरंगी छतरी उल्टी पड़ी थी जिसे वो सीधी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छतरी भी जिद्दी थी ऐसी ही बारिश में धोखा दे दिया था उसको शिल्पी के दुपट्टे से टपकते पानी से मेरे जूते गीले हो रहे थे और उसकी छींके थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रही थी Are you alright? मैं नहीं पूछा था पहले हां हां हाँ हाँ अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी बाहर जाते हुए ये हालत हो गई उसने वापस चार पांच छींके मारी और कहा सॉरी मुझे इस मौसम से अलर्जी है क्या ना ड्रॉपिस मैंने प्लान नहीं किया था यह पूछना पूछ बैठा था बस बारिश के थोड़ा कम होते ही हम दोनों उसी उल्टी छतरी में पानी से बचते बचाते किसी नजदीक बारिश और ऐसी अंधेरी शाम में उसको अकेले छोड़ना मेरे बेसिक मेहनत के खिलाफ होता इसलिए शहर के दूसरे कोने तक जाने की मुश्किलें उठाकर भी मैं उसे घर तक छोड़ने निकल पड़ा पूरे रास्ते दोनों चुप थे नहीं कि कि कहें भी भी तो क्या? लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि एक लम्हे के लिए सूझा ही नहीं जाने कैसी तंग गलियों में था उसका घर। शहर के इस पुराने हिस्से तक मैं कभी आया ही नहीं था एक पतली गली के बाहर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा यहीं छोड़ दीजिए मुझे गाड़ी अंदर तक नहीं जा पाएगी आयुष और कितनी दूर है घर यहां से मैं चलू साथ बस पास में ही है वो वापस अपनी छतरी को सीधी करने की कोशिश करने में लग गई थी मुझे नहीं लगता तुम्हारी छतरी किसी काम की है मैं गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखता हूँ दौड़ के चली जाओ मैंने हंसते हुए कहा था उसने मेरी बात मान ली अदब से शुक्रिया अदा करके बाहर निकल गई हेडलाइट्स की रोशनी मैं उसे जाते हुए देखता रहा और फिर वो पता नहीं किस गली में घुस के गायब हो गई की है आज ये बारिश हुई है दे गरजे बरसे जब तुम मेरे गले लग जाना जब तक ना डूब जाए तुम इश्क यू ही बरसाना इश्क यू ही बरसाना करके मैंने मेरे दिल की बात को कहना सनम है आओगी जब तुम रिमझिम बरस के लुटाऊंगा खुद को तुम पे कसम से बना ले मुझे अब तेरा तेरास न कर आना मेरा दिल ऐसे भिगाना जब तक ना डूब जाए तुम इश्क यू ही बरसाना बादल गरजे बरसे जब तुम मेरे गले लग जाना जब तक ना डूब जाए तुम इश्क यू ही बरसाना इश्क ही बरसाना उसके बाद अगले एक हफ्ते तक हम ऑफिस में अजनबियों की तरह ही मिलते रहे शिल्पी से बात करने का मौका ही नहीं लगता था बस उसको आते जाते देखा करता था कभी प्रिंटर के पास, कभी कैफेटेरिया में चाय पीते हुए खुद में खोई रहती थी वो जैसे किसी से कोई वास्ता न हो मेरी तरह उस पर भी काम करने का जुनून था शायद नौकरी पक्की करना चाहती थी अपनी इसलिए देर तक काम करती रहती थी वो भी जुलाई का महीना था और फिर से एक बार बादलों ने डुबो देने की ठान ली थी फिर एक बार हम अगल बगल थे दरवाजे पे खड़े होके बारिश के थमने का इंतजार करते हुए अरे छतरी तो सीधी हो गई तुम्हारी मैं नहीं टोका तो था उसको हाँ लेकिन ऐसी तेज हवा में फिर से ना उलट जाए इसलिए डरती हूं उसने हंस के कहा था छोड़ दू घर तक वैसे टॉर्च लेके निकली हो ना उसने भी तुरंत चढ़ाया था आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स किस दिन काम आएंगी? और और वो फिर मेरी गाड़ी में में थी। लेकिन आज कुछ सहज थे हम। सड़कों पर जगह-जगह पानी भर गया था, था लंबे ट्रैफिक जाम इतना वक्त था कि शिल्पी भी खुलने लगी 14 किलोमीटर का रास्ता हमने दो घंटे में तय किया और उन दो घंटों में 14 साल की दोस्ती हो गई थी जैसे घर बार पढ़ाई लिखाई भाई बहन मम्मी पापा खाब हकीकत ऑफिस गॉसिप, सब बातें कर डाली उसको छोड़ते हुए लगा था पहली बार कि अभी भी कितना कुछ कहना बाकी है शिल्पी गाड़ी से उतरकर चली गई थी लेकिन मेरे आसपास कुछ छोड़ गई थी अपना मैं ऐसे घर लौटा जैसे बादलों पर सवार हूं बारिश अपने पीछे ख्वाबों की गीली जमीन छोड़ गई थी घर लौटा तो भी लगता रहा कि अच्छा होता ये बारिश थमती नहीं और एक दूसरे का हाथ थामे सड़क के किनारे गाड़ी में ही बैठे रहते हम इस तरह ढेर सारा वक्त साथ में बिताया जा सकता था थोड़ी देर एक दूसरे को देखते और हैरान है चुप हो जाते इस तरह मिलने की हैरानी के बीच कई बातें हमारे बीच आके बैठ जाती उन बातों को लेके हम किसी कॉफी शॉप तक भी जा सकते थे साथ में और इन्ही हैरानी भरी मुलाकातों के बीच प्यार हो जाने का मान भी होता शायद और ठीक वही हुआ जिसकी मुझको ख्वाहिश थी मैं न जाने कब उसको लेने और छोड़ने के लिए शहर के दूसरे कोने तक का सफर रोज तय करने लगा उन रास्तों में कुछ लंबे मोड़ भी होते जिनमें से कोई पानीपुरी के खोमचे तक जाता कोई चूड़ियों की दुकान तक कभी बीच में कोई मंदिर होता तो कभी गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए रुक जाया करते थे हम लेकिन हसीन दिनों को पंख लगे होते हैं ना और उनको उड़ते रहने की बेताबी होती है ऐसे एक साल कब निकल गया मालूम ही नहीं चला मेरी जिंदगी का मकसद नौकरी करना और शिल्पी के लिए जिंदगी की वो तमाम सुख सुविधाएं जुटाना था जो उसे ना मिल सकी थी अब तक एक मां भी थी जो मेरे साथ साथ शिल्पी को अपनी दुनिया में शामिल करने के रंगीन खाब बुनती रहती थी लेकिन शिल्पी की ख्वाशों की नाम दुनिया में मेरी उन बेतुकी ख्वाशों का कोई मतलब नहीं था जिनमें पर्दे और दीवारों के रंग थे चुनरी शिल्पी के आगे एक लंबा रास्ता था और मैं उस रास्ते पर गलती से मिल जाने वाला एक मुसाफिर भर था उसकी मंजिल कहीं और थी उसके खाब कुछ और थे और उनको पूरा करने के लिए एक दिन याद शहर छोड़ के मुंबई चली गई शिल्पी के बिना साल गिरते गए और बारिशें नाकाम होती गईं। बड़ी मुश्किल से समझ में आया कि उसके प्यार में मैं खुद को इस कदर सौंप चुका था कि खुद को समेट पाना नामुमकिन था मां मुझे टूटते बिखरते देखती रही और एक दिन माँ की जिद पे मैंने भी शहर छोड़ दिया और याद शहर से दिल्ली आ गया नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश में नई नौकरी शुरू की नया घर लिया अगर माँ की जिद ना होती तो मैंने रितु से मिलने की कोशिश तक ना की होती रितु याद शहर में मेरे पड़ोस में रहती थी नौकरी करने के लिए मुझसे पहले दिल्ली आ गई थी अब किसी कॉलेज में पढ़ाने लगी थी मैं दिल्ली आ रहा था तो उसकी माँ ने मेरे हाथ एक पार्सल भिजवाया था उसके लिए मैं जानता था कि ये साजिश क्यों रची जा रही है लेकिन चुप रहा जरूरी थोड़े है कि जो इनके मन में चल रहा हो ऋतु की सहमति भी हो उसमें हम सब गुजरे लम्हों का बोझ लेके चलते हैं। हो सकता है रितु के माथे पर भी कोई बोझ हो? रितु ने वक्त नहीं लगाया था सब कुछ सच सच बताने में और मेरा अनुमान गलत नहीं था उस पर भी न जाने कैसी कैसी यादों से पीछा छुड़ाने का दबाव था अभी उसकी आंखों में टूटे हुए भरोसे के टुकड़े अक्सर नजर आते थे जिसमें मुझको अपनी परछाई दिखती थी इसलिए हमें कुछ औपचारिकता थी कुछ माँ की जिद और कभी कभी ऐसी कोई उदास शाम से होने वाली घबराहट वजह बन जाती आज बारिश में रिंग रोड के ट्रैफिक से जूझते हुए एक जानी पहचानी घबराहट ने रास्ता रोक लिया था फिर से बड़ी लंबी कश्मकश थी मैंने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके पार्किंग लाइट्स ऑन कर दी और बहुत देर तक अपना फोन देखता रहा मां सोच चुकी होगी उसकी नींद क्यों खराब करूं और किसको आवाज दूं कि कोई जवाब आए कहीं से मुझे होश नहीं कि मैंने क्या सोच के ऋतु का नंबर मिला दिया लेकिन जैसे आकाशवाणी हुई थी कोई या अंदर से ही कोई आवाज आई थी अब और नहीं जिंदगी उदास शामों के हवाले नहीं की जा सकती ना कोई ऐसा रास्ता है जिसे बदला नहीं जा सकता बारिशें गिर के चली जाया करती हैं, मौसम बदलते हैं और धूप भी कभी मीठी कभी तीखी लगती है फिर यादों के मौसम क्यों नहीं बदल सकते बहुत देर तक घंटी बजने के बाद रितु ने फोन उठाया सो गयो मुझे भी अपनी माँ की तरह एकदम पॉइंट पे आ जाने की बीमारी है हाँ आधी रात को और कोई क्या करता होगा ऋतु की आवाज में नींद टूट जाने की झल्लाहट थी हो सकता है अजनबी शहर में भटकता हो यह भी हो सकता है कि उसे बड़े जोर से भूख लगी हो और उसे अपने शहर के चाय और पकोड़ों की तलब सता रही हो तुम्हें यूनिवर्सिटी रोड पर बैठने वाले भीकू हलवाई के जैसे प्याज के कुरकुरे पकौड़े तलने आते हैं नहीं आते रितु ने हंसते हुए कहा था अब क्या करोगे कोई बात नहीं तुम्हारे मोहल्ले वाला अग्रवाल स्वीट्स कितने स्वीट तक खुला रहता है गरम-गरम जलेबियां मिलेंगी वहां वो भी नहीं मिलेंगी लेकिन खीर मिलेगी और डिनर भी चाय भी पिला दूंगी और पकौड़े तलने की कोशिश भी कर लूंगी बस प्याज तुम काट देना ऋतु ने फोन रख दिया था और मेरा मन अचानक बरस थक चुके बादलों की तरह हल्का हो गया था ठीक बारह मिनट में रितु के दरवाजे पर था वो दरवाजा खोलकर कुछ देर तक सोचती रही थी फिर भीगी हुई आंखों से मुझे देखते हुए सिमटकर एक किनारे ऐसे खड़ी हो गई थी जैसे आने वाली जिंदगी का रास्ता रोकना नहीं चाहती हो बेख़याली में मेरी जबान से कुछ शब्द ऐसे निकले थे जो मार्बल की ठंडी फर्श पर बिखर गए थे बारिश गिरती गई वक्त बहता गया और ख्यालों में ये एक लम्हा हमेशा के लिए ठहर गया बस इतनी सी थी ये कहानी